आध्यात्म रामायण उत्तर कांड नवम सर्ग तथो विमग्ना सरु जलेश मनुष्यदेहम आ दिव्याभर शांत निख्य लोका तदनंतर अयोध्या निवासी लोग सरयू के जल में डूब डूब कर मनुष्यदेह को त्याग दिव्य आभूषणों से विभूषित हो विमानों पर चढ़कर, सांतनिक नामक लोकों में पहुंच गए प्रजाताजा जलम प्रवेशा दिव्य जाता दिदीक्षव जानपदाशलोका राम सामलोक्य विमुक्त संगा स्मृत हरि लोक गुरु परेश पृष्ठवाजलम सर्गम जो त्रियक योनियों में उत्पन्न हुए थे वे कुकर शूकर आदि भी भगवान राम के दृष्टि पड़ने से जल में डूबकर स्वर्ग लोक को ही चले गए जो देशवासी लोग यह सब कौतुक देखने के लिए आए थे वे भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर संसार की आसक्ति को छोड़ लोक गुरु परमेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल स्पर्श कर अनाया स्वर्ग को चले गए एकतावेवोत्तरमा शंभो श्रीरामचंद्रस् कथावशेषम शं पाद्यत्र पठे स पापा विमोच्य जन्म सहस्र श्री महादेव जी ने भगवान राम की कथा का परिशिष्ट रूप यह इतना ही उत्तरकांड कहा है जो पुरुष इसका एक पाद चौथाई श्लोक भी पढ़ता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है दिने दिने पापचय प्रकुर्व पठेन् श्लोकमपी भक्त विमुक्त सर्वांगचय प्रयाति अन्य लभ्यम नित्य प्रति अनेको पाप करने वाला पुरुष यदि भक्ति पूर्वक इसका एक श्लोक भी पढ़े तो संपूर्ण पाप राशि से छूटकर कर श्री राम के सालोक्य पद को प्राप्त हो जाता है जो दूसरों के लिए अलभ्य है आख्याल में त्रघुनायकृत राघवचोदित महेश्वरे नाप्त भवश्य श्रुवा तो राम परि रघुनाथ जी की प्रेरणा से उनके इस कथा को जिसमें भविष्य चरित्रों का ही वर्णन किया गया है पहले श्री महादेव जी ने रचा था इसको सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं त पुण्यम श्री शंकरण नामक यह अनंत पुण्यप्रद काव्य श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा है जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है वह अपने सैकड़ों जन्मों के पाप पापपुंज से मुक्त हो जाता है जा सदा समीपे सीता इस आध्यात्म रामायण को नित्यपति पढ़ने सुनने अथवा भक्ति पूर्वक लिखने वाले से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान राम सीता जी के सहित उनके पास रहकर उसकी श्री विद्धि करते हैं रायण जन मनोहरमादि काव्य ब्रह्मादि भी सुवर संस्कृत श्रद्धांवित पठती सुनिया विष्णु प्रयासुद्ध देह ब्रह्मा आदि सुरश्रेष्ठों से प्रशंसित और मनुष्यों के मन को हरने वाले इस आदि काव्य रामायण को जो पुरुष नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह विशुद्ध शरीर धारण कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है इस श्रीमद्ध्याम रायण उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे नव सर्ग समाप्त इदम उत्तरकांडम पार्वत्य परमेश गजते श्यात्मण कांडे सप्तभर सुभदे सर्ग चतुष्टिका श्लोकाना तो सतद्वयेन सहिता चुरी वै युक्तानि सामिश्रुतिसता साक्षात् परमेश्वर श्री महादेव जी द्वारा पार्वती जी के प्रति कहे हुए सात कांडों से युक्त इस शुभ आध्यात्म रामायण में चौसठ सर्ग हैं जिसकी समाप्ति पर्यंत कुल चार हजार दो सौ श्लोक कहे गए हैं तथा तत्वार्थ का विवेचन करते हुए सैकड़ों श्रुतियाँ कही गई हैं समाप्तम इदम् श्री रामायण नम श्रीजानकवनालोक सिलीलाग्यजौ पतरौ किताभकर्प दर्पक दर्पचौर श्रीजानकवन मानस्मी तो श्रुत्व्यो भूपतिमाचं वन गतस्तेन नोदि तम लील्यासाद विषादशन्यम श्रीजानकीवन मन तो जटाजुशोदीन तसा विलोक्य प्रिया भीग प्रभुं चोक योग विसस्मादचिति श्रीजानकीवन मन तो यो बालिना ध्वस्तबल सुकोजयद्राजपदी कपीना तम सीयसन्तापसु सप्तचित् जानकीवन मनोस्मी यधूतभिगवीदेहबालावुधारु वल्याम प्राणे दधे प्रभु तम श्री जानकीवन मन तोस्म यतिव्यांबुिवीचिराजो दंश्यो वैश्रवणों विलीन तं वैर्धंसनशीलील श्रीजानकीवन मन तो जूपराकेमंजताज रिरेजे तं राघवेंद्रम विभुधेन्द्र वंदम से जानकीवन नीत्रीला माया मनुष्येन निप्छल तं वैमराल मानसानकीवन मन तोस्मी श्रीजानकवन मन तोस्म श्री जानकीवन मन तो ओम शाति शाति शाति